रामकृष्ण वहीं चिटक गए कुछ हुआ बेहोश हो के गिर गए आसपास के किसान उन्हें घर उठा के लाए किसी को समझ में न आया कि हुआ क्या रामकृष्ण को भी समझ में नहीं आया होश में आ गए बात भूल गई सबने यही कहा कि कुछ हो गया होगा भूखा था किसी ने कहा दिन भर का भूखा था काम करता रहा खेत में छोटा बच्चा है अभी थक गया होगा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 और बगलों की पंक्ति में क्या आनंद हो सकता है उन्होंने भी बहुत बार बगले उड़ते देखे माना कि काले बादल की पृष्ठभूमि थी और सुंदर लगे होंगे सफेद बगले उड़ते हुए बड़े प्रखर लगे होंगे जिससे काले बादल में बिजली कौंधी हो ऐसा हुआ होगा मगर फिर भी ऐसा क्या कि आदमी मूर्छित हो जाए छोटा बच्चा है और रामकृष्ण को तो कोई परमात्मा का अनुभव नहीं था इसलिए ये तो कैसे कहें कि परमात्मा का अनुभव हुआ इसका तो कोई उपाय नहीं था बात आई गई भूल गई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 उसने रोका उसने कहा भाई ये पत्थर वो समझ गया कि आदमी को पता नहीं कि क्या है तो उसने हीरा थोका है नहीं उसने कहा इस पत्थर के क्या दाम लोग अब जो उसे पत्थर समझ रहा हो वो दाम भी क्या मांगे उसने बड़ी हिम्मत करके कहा एक रुपया वो बड़े सोच समझ के कहा उसने कि एक रुपया देगा कौन कोई पागल सोचा कि चाराने भी मिल जाए तो बहुत मगर उसने होशियारी की जैसा कि आदित्य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 लाखों की कीमत का हीरा है तो एक रुपया मांगता है इसको पक्का तो नहीं है नहीं कि किरा इसको पत्थर है यही पत, पता है पत्थर के क्या एक रुपया देने उसने कहा चारा नहीं लेगा उस आदमी ने सोचा कि चारा आने नहीं चार आने से तो ठीक है कि गधे के गले में बंधा रहे ये बच्चे घर में खेलेंगे चारा आने नहीं दूंगा उसने कहा उसने सोचा कम से कम आठ तो करिए मगर जोहरी भी कंजूस था उसने सोचा कि देगा चार में चार में भी पुराने जमाने की कहानी होगी चाराने बहुत थे महीने भर का खर्च चल जाए तो उसने कहा कि जरा दो कदम चलो समझ में आएगी इसको बात कि चाराने भी कौन देगा पत्थर के वो ऐसा दो कदम आगे चला गया तभी एक दूसरा जोहरी आ गया उसने पूछा कितने दाम उस आदमी ने एक रुपया कहा उसने कहा अठाने में देते हो उसने कहा कि ठीक है अब ठीक आदमी मिल गया अठाने में बेच दिया तब तक पहला जोहरी वापिस आया फिर मोल तोल करने को हीरा तो बिज चुका था उसने पूछा इस गधे के मालिक को कि कितने में बेचा ना समझ उसने कहा अठाने में तो वो कहने लगा तेरे जैसा मूल हमने नहीं देखा ये हीरा लाखों का है और तूने आठ आने में बेचा वो गधे का मालिक खूब हंसने लगा उसने कहा सुन भाई गधे ये हमको मूरख कहता है। हम तो उसको पत्थर समझते थे तो हमने आठाने में बेचा तो कुछ गलती ना की लेकिन तू, तू तो जोहरी है तू चार में मांग रहा था आठ देने को राजी न हुआ तू महागधा है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 एक ऐसा नाथ भी है ना तबला वहां ना वीणा वहां ना कंठ वहां सब खो गया एक महाशून्य में नाद हो रहा है ठीक कहा पायल नहीं घुंघरू नहीं छमछम -छम कैसे होने लगी पायल भी छोड़ो घुघरू भी छोड़ो तो ही छमछम होगी ये जो मेरा कहती पग घुंग बांध मेरा नाची चिरे इनसे तुम बाहर के घुघरुओं की बात मत समझ लेना बाहर भी उसने बांधे थे मगर वो प्रतीक थे भीतर बिना घुंगरुओं के छमछम होने लगी थी उस भीतर जो घट रहा था उसी को बाहर प्रकट करने के लिए बाहर भी पैरों तो घुंघरु बांधे थे मैं जो तुमसे बोल रहा हूं ये आहत है, लेकिन अनाहत हो रहा है इसलिए तुमसे बोल रहा हूं कुछ भीतर हो रहा है वो तुमसे कहना चाहता हूं जो भीतर हो रहा है वो अनाहत ना आधे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 क्यों मैं नहीं रहा हूं जमाने के काम का अब पूछने लगा है जहां क्या हुआ मुझे हालत बदल गई है नहीं मैं रहा वो मैं देखने को नहीं कुछ हुआ मुझे हर दिल का दर्द सौंप दिया मुझ गरीब को अच्छा सिला ये का मेरा दिया मुझे पर्दे हटे नजर से मिटे इम्तिया सब कोई नहीं है गैर नजर आ रहा मुझे रोशन तमाम जिंदगी के